आर्यान प्रथम प्रकाश तेरहवा मंत्र मूल स्तुति ओम से पेरजसो व्यो मन स्वूत्ोजा अवसे धृषं मन चे भूमि प्रतिमान मोज सोपूव ऋग्वेद चार चौदह बार व्याख्यान हे वन परमात्मन आकाश लोक के पार में तथा भीतर अपने ऐश्वर्य और बल से विराजमान हो के दुष्टों के मन को धर्षण अर्थात तिरस्कार करते हुए सब जगत तथा विशेष हम लोगों के अवसे सम्यक रक्षण के लिए तव आप सावधान हो रहे हो इससे हम निर्भय होके आनंद कर रहे हैं किंच दिवम परमाश भूमि भूमि तथा स्व सुख विशेष मध्यस्थ लोक इन सबों को अपने सामर्थ्य से ही रच के यथावत धारण कर रहे हैं परिभूषि सब पर वर्तमान और सबको प्राप्त हो रहे हो आदिवम आदिव्योतनात्मक सूर्यादि लोक अपह अंतरिक्ष लोक और जल इन सबके प्रतिमान परिमाण करता आप ही हो तथा आप अपरिमेय हो कृपा करके हमको अपना तथा सृष्टि का विज्ञान दीजिए पदार्थ तम आप अस्य सब जगत के तथा विशेष हम लोगों के पारे पार में तथा भीतर रजसह लोक के व्योमनह आकाश के स्वभूत्योजा अपने ऐश्वर्य और बल से अवसे सम्यक रक्षण के लिए करते हुए मन दुष्टों के मन को चक्रषे रचके यथावत धारण कर रहे हो भूमि भूमि को प्रतिम प्रतिमान परिमाण कर्ता ओजस अपने सामर्थ्य से अप अंतरिक्ष लोक और जल के स्व सुख विशेष मध्यस्थ लोक मध्यस्थलोको परीभू सवर्तम सब पर ऐसी सबको प्राप्त हो रहे हो रहे लोक रेहेह आदिव द्योतना को दिवको हे धृष्ण्मनो जगदीशर यू स्वभूत्योजावसे संसार संसारस्य रजसो व्यौम पारेप्य सर्वे पराक्रमस्य पाक्रम से स्वभूमि चाप्रतिमाचे कृतवानसि तम सर्वे वयमुपस्महे